कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के द्वितीय मंत्र का विचार कल हो रहा था प्रथम मंत्र में अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान तथा शरीर संबंधी में इदम अभिमान मम अभिमान रूप जो अनात्मदर्शन है ये बताया आगंतुक प्रतिबंधक आत्मज्ञान का द्वितीय मंत्र में बताया जा रहा है दूसरा आगंतुक प्रतिबंधक जिसके रहने से आत्मदर्शन नहीं हो पाता जो पूर्व में अनात्मदर्शन रूप एक प्रतिबंधक बताया उसका उपकरण यानी साधन है इंद्रियों का स्वभावतः हो बहिर्मुख होना इंद्रिया स्वभावतः हो बहिर्मुख होने से अनात्म दर्शन होता है अनात्मदर्शन जब तक होता रहेगा तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा इसके लिए अनात्मदर्शन के साधन इंद्रियों का स्वाभाविक जो बहिर्मुखत्व है उससे इंद्रियों को व्यावृत्त करके अंतर्मुख जो करता है वह अनात्मदर्शन से रहित होने से आत्मदर्शन प्राप्त करता है उससे मुक्त होता है इसे प्रथम मंत्र में कहा गया द्वितीय मंत्र में बताया जा रहा है आनात्म दर्शन का कार्य रूप एक दूसरा आगंतुक प्रतिबंध है विषयाशक्ति परा च कामान अनुयंती बाला इसमें बाल शब्द से प्रथम मंत्र के द्वारा प्रदर्शित जो प्रतिबंधक है उससे युक्त मनुष्यों को लेना है यानी दर्शन जिनको हो रहा है अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में समझ रहे हैं और आहिक पारलौकिक शब्दादि विषयों को अपने भोग्य के रूप में समझ रहे हैं माना जाता है वे अनात्मदर्शी है उन अनात्मदर्शियों में यह दूसरा आगंतुक प्रतिबंध आता है आत्मसाक्षात्कार का विषयाशक्ति उसमें पराच कामान शब्द से आहिक पारलौकिक विषयों को लिया गया बाह्य जो दृष्टादृष्ट द्रिश्ट भोग है वे हैं पराक काम शब्द से ग्राह्य और अनुयंती यानी उससे आसक्त होता है बाह्य विषयों से दृष्टादृष्ट द्रिश्ट आसक्ति उनके चित्त में आ जाती है अनुयंती का अर्थ है उन विषयों से उनका संसर्ग बन जाता है वो संसर्ग है आसक्ति रूप विषय तृष्णा और इस विषय तृष्णा के कारण फिर क्या होता है विषय तृष्णा तथा विषय तृष्णा का हेतु हेतुहूत जो अनात्मदर्शन इन दोनों प्रतिबंधों से प्रतिबद्ध आत्मदर्शन है जिन अविवेकियों का वे ते शब्द से ग्राह्य है मृत्यो विततस्य मृत्योर पासम यी तो विस्तीर्ण मृत्यु का पास है बार बार जन्मना मरना बार बार जन्म होना और मरना यह है वित मृत्यु का पास और इसे यंती यानी प्राप्तवंती क्यों ऐसा होता है तो आत्मदर्शन न होने से आत्मदर्शन क्यों नहीं हो रहा है तो अनात्मदर्शन तथा शक्ति रूप आत्मदर्शन के प्रतिबंधक चित्त में विद्यमान होने से आत्मदर्शन नहीं हो रहा है आत्मदर्शन न होने से बार बार जन्म हो रहा है और अथ धीरा अमृतत्व विरित्वा ध्रुवध्रुवेश् इह न प्राथय इसे बताया जा रहा है कि जो धीर यानी विवेकी है आत्मदर्शन के प्रतिबंधक अनात्मदर्शन तथा विषय तृष्णा से रहित हैं वे ध्रुवम ध्रुव्रुवेशु ध्रुवम अमृतत्वम विदित्वा तो अध्रुव जो अनात्मा उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है सारा संसार है और उसमें विद्यमान अधिष्ठान के रूप में जो ध्रुव अमृत शब्दित परमात्मा है उसे विरित्वा यानी आत्मना अनुभूय उसका मैं के रूप में साक्षात्कार प्राप्त करके फिर यह न प्रार्थयंत वो सारी विषय विषयक का कामनाओं से रहित होते हैं उन्हें विषयाशक्ति नहीं रहती तो इस मंत्र का भाष्य है इसे देखिए भाष्य में तृतीय पंक्ति से भषकर भगवान इस मंत्र का अर्थ कर रहे हैं पराचो यानी बहिर्गतान एव पराचह शब्द का अर्थ कर दिया बहिर्गत यानि बाह्य आभ्यंतर है आत्मा और बाह्य है अनात्मा शब्द आदि विषय काम शब्द का अर्थ करते हैं कि काम्यान विषयान तो कामना के विषय हैं जो शब्दादि हैं आहिक पारलौक उन्हें अनुयंती यानी अनुग्छंती कौन तो कते बाला याने अल्प प्रज्या। अल्पे प्रज्ञा ये शांति अल्प प्रज्ञा अल्प है संसार और संसार अंतपाति शब्दादि विषय विशे, विषयनी ही प्रज्ञा अनात्म पदार्थ विषय को ज्ञान से युक्त हैं बुद्धि जिनकी वे हैं अल्प प्रज्ञा बाल और उन्हें उनमें विषयाशक्ति होती हैं और ते तेन कारणे न तो ते यानी बाला अल्प प्रज्ञा तेन कारण का अर्थ करते तेन कारणे का अर्थ होगा ये जो दो प्रतिबंध है अनात्मदर्शन तथा विषया शक्ति इनसे आत्मदर्शन प्रतिबद्ध होने से तेन का मृत्यो यानी अविद्या काम कर्म समुदायस्य अविद्या मूल अज्ञान तथा विपरीत ज्ञान आत्मा का मूल अज्ञान हम वास्तविक रूप से ब्रह्म होते हुए भी अपने आप को ब्रह्म नहीं समझ रहे हैं अनादि काल से जिसके कारण वह है मूल अविद्या अज्ञान और तूल अविद्या कहो या कार्य अविद्या कहो वो है अध्यास कर्ता भोक्ता मनुष्यादि रूप अपने आप को समझना ये दोनों मूल अविद्या तथा कार्य अविद्या अविद्या शब्द का अर्थ है मूल मंत्रस्थ मृत्यु शब्द का अर्थ कर रहे हैं अविद्या काम कर्म का समुदाय यह मृत्यु है तो अविद्या पदार्थ हो गया अज्ञान तथा अध्यास और काम है जो पराच कामान अनुयंती बाला इसमें बताई गई विषय तृष्णा ये काम शब्द का अर्थ निकला और कर्म यानी उस विषय तृष्णा से प्रयुक्त हो करके विषयों की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म वह कर्म और इन तीनों का समूह ते मृत्युंती विततस्य पासम इस वाक्यस्थ मृत्यु पदार्थ है काम कर्म का समुदाय और इस समुदाय का विशेषण है ये समुदाय कैसा है वितत है सर्वत्र व्याप्त है ये नहीं कि मृत्यु लोक में मनुष्य शरीरधारी में ही अविद्या काम कर्म हो संसार में जहां भी जाओ अंतरिक्ष लोक में जाओ स्वर्ग में जाओ जहां भी जाओ ये अविद्या काम कर्म तत्त लोक निवासी प्राणियों में मिलेंगे ही मिलेंगे इसलिए ये अविद्या काम कर्म का समुदाय वित है का मतलब संसार के सारे प्राणियों के चित्त में यह विद्यमान है व्याप्त है इसलिए विततत्य का अर्थ कर रहे हैं कि विस्तीर्णस्य से यानी सर्वतो व्याप्तस्य ये अविद्या काम कर्म सब प्राणियों में व्याप्त है यही तो जन्म मरण का कारण है तो शरीरधारी है तो जन्म हुआ है इनके बिना जन्म होता ही नहीं है तो इसलिए संसार के किसी भी कोने में जाओ तो शरीरधारी दिखेंगे वे जन्मवान है तो जन्म का कारण अविद्या काम कर्म का समुदाय रहेगा इसलिए यह हो गया सर्वत व्याप्त मृत्यु अविद्या काम कर्म का समूह और व्या, सर्वतो व्याप्त पासमती तो पाश शब्द की करण अर्थ में उत्पत्ति करते हैं पाष्यंते बध्यंते ये नाश और अर्थम पास ऐसे द्वितीय होने से हुआ कि जिससे बंधते हैं उसे कहा जा रहा है पाश तो ये मृत्यु का पास है कार्यकरण संघात का संयोग वियोग कार्य है स्थूल शरीर करण है सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संयोग जन्म है सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए वियोग मृत्यु है तो ये जो कार्यकरण संघात का आपस में संयोग वियोग है इसी से यह प्राणी संसार के बंधते हैं यानी एक कार्य शब्दी तो स्थूल शरीर का वियोग होता है सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से तो मानी जाती हुई मृत्यु हुई तो वह जो मृत्यु जिसकी हुई यानी जिस जीवात्मा की उपाधि उपाधिभूत तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकल गया हमेशा के लिए तो वो फिर देह के बिना रहता है ऐसा नहीं है तुरंत फिर तो दूसरा शरीर धारण करता है तो वो है सूक्ष्म शरीर का कार्यांतर के साथ संयोग और यही होता जा रहा है इसलिए जन्म के अनंतर मृत्यु मृत्यु के अनंतर जन्म जन्म के अनंतर मृत्यु जात ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत च यही होता जा रहा है इसलिए जन्म मरण है पाश इस अभिप्राय से कहा पाश्चन्ते पास्यंते बद्यंते नम पास प्राप्त करते हैं कौन वेबाल और पास शब्द का बीच में अर्थ कर दिया कि देह इंद्रियादि संयोग वियोग लक्षण देह हैं कार्य स्थूल शरीर और इंद्रिय हैं करण सूक्ष्म शरीर इनका आपस में संयोग वियोग यही पास है मृत्यु का तो अविद्या काम कर्म समुदाय का पाश है शब्दार्थ करके भावार्थ बताते हैं कि अनवरत जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ ब्रातम प्रतिपद्यंत्य तो अनवरत जन्म अनवरत का अर्थ निरंतर जन्म के बाद मृत्यु मृत्यु के बाद जन्म यह निरंतर होता जा रहा है तो अनवरत जन्म मरण और जन्म और मरण के बीच में जरा रोगादि अनेक अनर्थ व्रात यानि समूह प्रतिपद्यंते यी का अर्थ कर दिया यानि पाशम यी ते पाश शब्द कई अर्थ हुआ अनवरत जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ व्रातम ये हैं वितत मृत्यु का पाश और उसे यंती अनेक प्रतिपद्य प्राप्त प्राप्त करते हैं तो यत एवं अथ तो जिस कारण से एवं यानी ऐसा है अथ यानी तस्मात धीर यानी विवेकिन उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ हुई अथ धीरा अमृतत्व विदिता में अथ स्न निपात का अर्थ बहिष्कार भगवान ने किया तस्मा और तस्मात का नित्य संबंधी जो यत है उसका अध्ययन कर दिया यथ शब्द का तो यत एवं यानी जिस कारण से अविवेकी अनात्मदर्शन तथा विषय तृष्णा से युक्त होने से अनेक जन्म मरनादि अन अनर्थ व्रात को प्राप्त हो रहे हैं अनवरत। तस्मात या न्यूष्कार से विवेकी क्या करते हैं कि इस अनर्थ की निवृत्ति जिससे हो जन्म मरणादि अनर्थव्रात जिससे प्राप्त न हो ऐसा आत्मदर्शन प्राप्त करते हैं तो आत्मदर्शन के लिए जो जो प्रतिबंधक हैं उन्हें अपने चित्त से हटाते हैं अपने चित्त को आत्मदर्शन में प्रतिबंधक अनात्मदर्शन तथा विषय तृष्णा से रहित करते हैं ये कहा जा रहा है कि धीरह यानी धीरा यानी विवेकिन धीरा में दीर्घ की मात्रा होनी चाहिए रेप में इसमें दीर्घ हाँ पुराने में नहीं है तो धीरा यानि विवेकिन प्रत्येक आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षण अमृतत्व ध्रुव विदिवा तो ये जो प्रत्येक आत्म स्वरूप से अवस्थान का मतलब ब्रह्म रूप से अवस्थान अनात्मा पंचकोश कहिए या शरीर त्रय कहिए में से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन पूर्वक ब्रह्म में अहंता का अवस्थान ये हैं प्रत्यक आत्मस्वरूप से अवस्थान रूपी ध्रुव अमृतत्व और उसे विदित्वा यानी प्राप्ति तो देवादि अमृत तो कहते अमृतत्व का ध्रुवम यह विशेषण क्यों है ध्रुवम इस विशेषण से अमृतत्व के किसका व्यावर्तन हो रहा है तो अपेक्षित अमृतत्व का इसलिए वो अपेक्षित अमृतत्व बताया जा रहा है कि देवादि अमृतत्व ही अध्रुवम देवादि भाव की प्राप्ति को भी अमृत तत्व की प्राप्ति कहा जाता है लेकिन वह अदेवादि भाव की प्राप्ति रूप अमृत तत्व वह अध्रुव है यानी अनित्य है इसलिए सापेक्ष अमृत तत्व है वो उस सापेक्ष अमृत तत्व का व्यावर्तक ध्रुव ये विशेषण है तो अध्रुवम इदंतु प्रत्यगात्मस्वरूप अवस्थान लक्षण न कर्मणावर्धते नो इति ध्रुव तो न कर्मणावर्धते नो यह श्रुति ये बताती हैं कि ब्रह्म भाव कर्मों से संवर्धित नहीं होता बढ़ता नहीं है ये नहीं कि बहुत बड़ा धर्मात्मा मुक्त हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसका मोक्ष थोड़ा विशाल होगा और जिसका आख पुण्य कम है ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होगा और कोई पापादि होंगे तो उससे जो है मोक्ष घटेगा ऐसा नहीं है ब्रह्म पाप से घटने वाला और पुण्य से बढ़ने वाला नहीं है उपचय अपचय धर्मी नहीं है उपचय अपचय धर्मी है संसार अंतपाती अभ्युदय धर्म की मात्रा जिसके अधिक है वह आज मनुष्य है तो मनुष्य शरीर छूटने पर स्वर्ग का अधिपति इंद्र भी बन सकता है और इंद्र का भी स्वामी पूरे संसार का अधिपति हिरण्य भी बन सकता है ये जो संसार अंतपाती उत्कर्ष है वह तो पुण्य कर्म से बढ़ने वाला है कर्म नवर्धते और पाप कर्म है पाज मनुष्य हैं तो पापी जो है मनुष्य शरीर छूटने पर मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट निकृष्टोनि में भी जा सकता है वो घटना है तो नो ऐसे ब्रह्म पाप से घटेगा पुण्य से बढ़ेगा ऐसा नहीं है ब्रह्म यानी मोक्ष वह एक क्रस है इसलिए ध्रुव जो पुण्य पाप से घटता बढ़ता है उसे तो अध्रुव कहा, कहा जाता है और जिसका पुण्य पाप से कोई भी उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होता वो है ध्रुव अमृत तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप ध्रुव अमृत इस प्रकार यह विशेषण सार्थक होता है कि प्रत्येक आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षणं न कर्मण वर्धते नो कनिया ध्रुव तूतम इसे विदिव अध्रुवेशु सर्व सर्व पदार्थेशु अनितेश निर्धार्य विधिवाकार करते हैं कि जितने भी अनित्य अनात्म पदार्थ हैं अध्यस्त उनके अधिष्ठान के रूप में उनमें अनुसूत जो ध्रुव अमृत हैं नित्य परमात्मा उसका निर्धारण करके यानी आत्मात्म विवेक करके तो निर्धार्य ब्राह्मण यानी ब्रह्म जिज्ञासु हाँ तो यह संसारे अनर्थ प्राये न प्रार्थयते तो यह शब्द हुआ संसार तो इस संसार में संसार है कैसा तो अनर्थ प्राय है इसमें दुख ही दुख है संसार में इसलिए उसे अनर्थ प्राय कहा जाता है दुख बहुल हैं सुख और दुख इन दोनों की मात्रा संसार में देखेंगे तो दुख की मात्रा अधिक है और सुख की मात्रा नगण्य है बहुत अल्प है तो जिसकी मात्रा ज्यादा है तत प्राय कहा जाता है तत् प्रचुर कहा जाता है तो संसार अनर्थ प्राण है का मतलब दुख बहुल है और इस दुख बहुल संसार में संसार विषयक न प्रार्थ एंत कोई कामना चित्त में नहीं होने देता कि ऐसा हो ऐसा हो इस लोक की या परलोक की किसी प्रकार की चित्त में कामना का उदय नहीं होने देता क्योंकि वो प्रतिबंधक है आत्मदर्शन का किंचित अपि प्रत्येक आत्मदर्शन यानी किंचित अपि न प्रार्थयनतेहिक पारलौकिक भोगों में से किसी भी भोग की कामना नहीं करता ऐसा क्यों तो कहते प्रत्येक आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वात् पारलौकिक विषयों की कामना चित्त में होगी तो प्रत्येक आत्मदर्शन नहीं होगा वह कामना प्रत्येक आत्मदर्शन की विरोधी है प्रतिकूल का अर्थ अभिप्राय है पुत्र वित्तलोकनाभ्यो युत्तिष्ठन्त्यव पुत्र वित्त लोके सना शना, शना और लोकसना से ऊपर उड़ जाता है युत्तिष्ठन्ति क्या इनका त्याग करता है तृतीय मंत्र का अवतरण भाष्य है यद् यदिज्ञा तो न किंचित अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणा कथन तदिगम तय जिसके ज्ञान से ब्रह्मज्ञानी के चित्त में से सभी संसार विषयक कामनाएँ समाप्त होती हैं प्रजाति यद पार्थ मनोगतान तुष्ट स्थित प्रदोच्य हो जाता है तो जिस ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होने से तो न कियनते अनात्म शब्दादि विषय विशे विषयनी सारी कामनाएं समाप्त होती हैं तद अधिगम कथम उस ब्रह्म का साक्षात्कार कथम यानी किस प्रकार होता है क्या ब्रह्म वेद प्रतिपाद्य होने से धर्म भी वेद प्रतिपाद्य हैं तो जैसे परोक्ष रूप से ही धर्म का ज्ञान होता है ऐसे ब्रह्म भी वेद प्रतिपाद्य होने से धर्म के तरह परोक्ष रूप से जाना जाता है या धर्म तो अनुष्ठे हैं वैदिक होने पर भी और ब्रह्म वैदिक होने पर भी सिद्ध वस्तु हैं तो सिद्ध वस्तु होने से घटादि जैसे प्रत्यक्ष होते हैं ऐसे क्या सिद्ध वस्तु ब्रह्म होने से घटादि के तरह अप्रोक्ष होता है इसका या धर्म के तरह वैदिक होने से परोक्ष ही होता है ये तद अधिगम कथम से पूछा जा रहा है तो उस ब्रह्म का अधिगम यानी साक्षात्कार कैसे होगा तो इति यानी इति आकांक्षायाम सत्याम इस प्रकार की आकांक्षा होने पर उचित यानी ब्रह्म साक्षात्कार परोक्ष रूप से ब्रह्म ज्ञान न होकर के घट सिद्ध वस्तु होने से उसका अपरोक्ष बोध होता है ये कहा जा रहा है तो तृतीय मंत्र का उच्चारण कर लें गंधम शब्दान कर्लें रश्च मैथुना किमिशिष्य तो ये रस च शब्दास्पर्शांश्च मैथुनाती विजाति का करता है लोक लोक शब्द का अध्यय करना विजा के कर्ता के रूप में तो लोक यानी ये जीव प्रमाता गंध शब्द स्पर्शा मैथुना ये नीजनाव ऐसा जिस नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से संसार के प्राणी उनके जो हैं बाल शब्दित तो अल्प प्रज्ञों के अविवेकी के गेय हैं रूप रस गंध स्पर्श ये तो शब्द रूपादि विषय तथा रूपादि विषयों के ज्ञान से होने वाला सुख ओमैथोन शब्द से लेना इनको जिससे जिस नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से संसार के प्राणी जान रहे हैं यदि नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा न हो तो एक है और चेतन है वही सबका अवभाषक है और वो ना हो तो जगत आंधे प्रसंग आएगा जगत आंधे प्रसंग का अर्थ है जो भी ज्ञान हो रहा है वो ना होने का प्रसंग आएगा क्योंकि सबके सब फिर तो जड़ ही है प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत वो सबका सब जड़ है प्राकृत है और एक चेतन है आत्मा और उसी चेतन के संबंध से ही संसार के प्राणी सब को जान रहे हैं जो भी अनुभव में आ रहा है जिसका भी ज्ञान हो रहा है वो सारे जेय पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं जिस नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के संिधान से तत् तत्वय वह यही है प्रकृत नचिकेता का जिज्ञास्य और देवताओं को भी जिसके विषय में संशय हुआ और बाद में निर्णय हुआ और यमराज जी ने अन्यत्र धर्मात इत्यादि से जिसको क्या नाम न जायते मृत इत्यादि से बताया वह न नचिकेता का जिज्ञास्य यमराज जी के द्वारा उपदिश्यमान आत्मतत्व यही है जिससे जिसके सन्निधि से संसार का हरेक प्रकाश्य पदार्थ प्रकाशित हो रहा इसलिए कहते ये नई विजानाती लोक तो ये नई इसमें सर्वनाम से ये न से जिसको लिया गया उसी को लेना वो किसी इस प्रकृत नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न किसी अन्य से नहीं जाना जा रहा है, अपितु इसी आत्मवस्तु से जानते हैं सभी के सभी ब्रह्म को यानी जगत को तो अत्र किम परिशिष्य तो इस नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के अविज्ञेय के रूप में इस संसार में क्या शेष रहता है यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जो ब्रह्म से नहीं जानी जा रही है क्या तो मतलब कोई नहीं है किम शब्द हैं आक्षेपार्थ में अत्र यानी अश्विन संसार है इस संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ब्रह्म का विज्ञय नहीं है अविज्ञेय है तो उत्तर मिलेगा ऐसा कोई है ही नहीं जो ब्रह्म से प्रकाशित न हो रहा हो का अर्थ है ब्रह्म सर्वावभाषक है परमात्मा सबका प्रकाशक है साक्षी है सर्वाभाषकत्व ये इस मंत्र से बताया जा रहा है थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए ये न विज्ञान नज्ञान न आत्मना इत्यादि भाष्य का अवतरण हैं टीका में कथम तद अधिगम तो अवतरण भाष्य में जो था प्रश्न कथम तदिगम भाष्य का है तो कथम तद इति ये भाष्य में है ना कथम तद अधिगम इसी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है भाष्यस्त कथम तद अधिगम इस प्रश्न का प्रतीक के रूप में ग्रहण करके टीकाकार स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि किम वैदिकवात धर्मवत् परोक्षत्वेन ब्रह्माधिगम ऐसा लगाना घटादिवत सिद्धत्वात् अप्रोक्षत्वेनापि और घटादि के तरह ब्रह्मा सिद्ध वस्तु होने से क्या अप्रोक्ष बोध भी होता है ब्रह्म का इति आकांक्षायाम तो भाष्य कथम तद इति यहाँ पर जो इति शब्द है उसका अर्थ कर दिया इति आकांक्षा इस प्रकार की आकांक्षा होने पर कथम तद अभिगम इस प्रश्न से इस प्रकार की आकांक्षा है तो ब्रह्मणों अप्रोक्षम ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने से और आत्मा होने से सबकी उसका अप्रोक्ष रूप से ही ज्ञान होगा परोक्ष रूप से नहीं तो, नहीं अवगमा अवगमा। तो अप्रोक्ष अवगम सम्यक अवगम तो अप्रोक्ष रूप से ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाएगा अपोक्ष रूप से ज्ञान वो हो जाएगा ये दंतया ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं इति उच्ते इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि ये न विज्ञान स्वभाव न आत्मना रूप रसम गंधम शब्दाश्यांश्च मैथुनान मैथुन शब्द करते हैं मैथुन निमित्तान सुख प्रत्यान विजानाति तो इन सब रूप, रस, रूपरसगंधादि से उपलक्षित अनात्म पदार्थमात्र को संसार के प्राणी जिस आत्मा के सन्निधि से जानते हैं नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के सन्निधान के कारण सभी ही जड़ संसार के रूपादि पदार्थ अवभाषित हो रहे हैं जिस नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के संिधान में वह मैं के रूप में ही अप्रोक्ष करने योग्य है उसका ज्ञान अप्रोक्ष रूप से ही हो आगे अन्वय होगा तो बीजाति का स्पष्ट जाना के कर्ता की रूप में सर्वोलोक शब्द का अध्ययन कर दिया अब एक शंका है कि नसिद्धि आत्मना विलक्षणेन अहम विजाना संसार में यह तो प्रसिद्धि है नहीं मूढ़जनों में कि मैं शरीरादि से अलग साक्षी हूँ शब्दादि का अवभाषक ऐसी लोक में प्रसिद्धि नहीं है अपितु तो लौकिक प्रसिद्धि तो इस प्रकार की है कि देहादी संघा तो अहम विजामी तो सर्वो लोको अवगच्छति तो सब का तो यही अनुभव है कि मनुष्यो अहम विजाना मैं मनुष्य हूँ और शब्द को जान रहा हूँ रूप को जान रहा हूँ रस को जान रहा हूँ क्या मतलब देहादी से विलक्षण आत्म स्वरूप से जान रहा हूँ ऐसा लोक में प्रसिद्ध नहीं है अपितु तो देहादि रूप ही मैं हूँ और वो ज्ञाता हूँ ऐसी लोक में प्रसिद्धि है इसलिए कैसे कह रहे हो यहाँ पर ये ना, नर्वनाम प्रसिद्ध अर्थ का परामर्शक होता है और वो नित्य विज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है अंतर्यामी है प्रत्यगात्मा है उसका परामर्शक हैं। और उस आ, अंतर्यामी के परामर्शक के रूप में ये न शब्द का प्रयोग होने से ऐसा लग रहा है कि अंतर्यामी लोक में प्रसिद्ध है लेकिन अंतर्यामी की तो लोक में प्रसिद्धि नहीं है इस प्रकार ये शंका हुई इस आशंका का निराकरण न तु एव इत्यादि से किया जा रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार न तो एवं इत्यादि शंका निराकरण भाष्य का मूढ़ा व्यतिरिकन आत्मना देहादेव यद्यपि न प्रसिद्धम्। तो देहादि से अतिरिक्त आत्मा से हादि का वेद्यत्व यद्यपि मूढ़ जनों में अविवेकी में प्रसिद्ध नहीं है तो भी कहते हैं तथापि विचारका व्यतिरिकन वह वेद्यम प्रसिद्धम जो विचारक है वेदांत विचारक है आत्मनात्म विवेकी है उन विचारक जगत में ये प्रसिद्धि है कि देहादि तो भौतिक होने से जड़ हैं। वे स्वयं जड़ होने के कारण अपना भी अवभाष नहीं कर सकते और शब्दादि विषयों को भी अवभाषित नहीं कर सकते इसलिए देहादि यदि अवभाषक के रूप में प्रतीत हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि जैसे लोहा में दहाकत्व तो नहीं है लोहा जलाता नहीं है किसी को लेकिन तपे तपे हुए लोहे के गोले को हाथ में ये पकड़ेंगे तो हाथ जल जाता है और कहा जाता है कि हाथ कैसे जला तो कहा लोहे ने जलाया तो दहाकत्व तो धर्म है अग्नि का लोहे का तो नहीं है तो लोहे लोहे ने कैसे जलाया तो दहाक अग्नि का संपर्क लोहे में है दहाक अग्नि से तारात्म्यपन्न लोहा में भी दहाकत्व आ जाता है इसलिए अग्नि कौन सा है लोहे में ऐसे तो नहीं दिखता लेकिन ये कहा जाएगा कि अदाहक लोहा जिसके संपर्क से दाहक बना जिसके सन्निधि से लोहे ने जलाया वह अग्नि है लोहे में ऐसे ही भौतिक होने से जड़ कार्यकरण संघात जनों को अवभाषक के रूप में प्रतीत हो रहा है जिस नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के सन्निधान से वह नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा इस भौतिक कार्यक्रम संघात से अलग है और वह स्वयं प्रकाश है, साक्षात अपरोक्ष है, और अपने सन्निधि में आने वाले सभी जड़ भौतिक पदार्थों को भी अवभाषित जैसे अग्नि में दहाकत्व स्वाभाविक हैं और दहाक अग्नि के संपर्क में जो भी लोहा आदि आते हैं उनमें दहाकत्व लोहे के लोहा आदि में आ जाता है दहाक अग्नि के संपर्क से ऐसे ही चेतन आत्मा के सन्निधि में ये देहादि भी अवभाषक से प्रतीत होते हैं वास्तविक अवभाषक तो वह चेतन है नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा है इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा जा रहा है कि विचारकाना व्यतिरिक्ते न वैद्यत्व प्रसिद्धम तो विचारक जगत में तो देहादि से अलग चेतन आत्मा से ही जड़ जगत का वेद्यत्व प्रसिद्ध है ततो इसलिए यब्देन प्रसिद्धवत परामर्शों न, प्रसिद्ध न विरुद्ध थे ये न ऐसा तृतीयांत यब्द के द्वारा प्रसिद्ध पदार्थ के तरह चेतन का निर्देश का कोई विरोध नहीं है अविरोधी है इति परिहती इस अभिप्राय से निराकरण करते हैं भाष्यक भगवान् इत्यादि से नतु, एवं नतु एवं। आगे है। दिहादी संघातस्यापि शब्दादी स्वरूपत्व अविशेषात् विज्ञेयत्व नगेह न शब्दी स्वरूपाशेषाच नुक विज्ञातृत्व हाँ? हाँ? विज्ञेयत्व अविशेषात हाँ ही होना चाहिए दीर्घ होना चाहिए ना ये तो यहां पर नहीं छपा हुआ है तो में दीर्घ की मात्रा होनी चाहिए विज्ञवा विशेषाच मुनों तो न एवं का अर्थ है कि जैसा कह रहे हो कि देहादी संगा तो अहम ही ऐसा नहीं है अभी तु कहते हैं देहादी संगातश्यापी देहादी संगात में विज्ञातृत्व क्यों नहीं है जैसा मूर्जनों में प्रसिद्ध है कि देहादी संगात मैं हूँ देहादी संगातरूप विज्ञाता का मतलब तो विज्ञातृत्व देहादी संघात में मान रहा है तो एवं नकार अर्थ हैं देहादी संघात में विज्ञातृत्व नहीं है जैसे मूढ़ जनों में प्रसिद्धि है ऐसा नहीं है ये न तो एवं करता है तो क्या है फिर तो कहते हैं दिहादी संघातव्यापी इसका अन्वय करना न युक्तम विज्ञातृत्व ये न तो एवं का ही स्पष्टीकरण किया जा रहा है वो सूत्र वाक्य है ये विवरण भाष्य है कि दिहादी संघात्यापी विज्ञातृत्व न युक्तम प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दो हेतु बताते हैं शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात एक हेतु और दूसरा हेतु है विज्ञत्व अविशेषाच तो शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात अर्थ है जैसे मूढ़ जनों को कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त बाह्य शब्दादि विषय में शब्दादित्व है ऐसे शरीर भी नाम रूप क्रिया से अतिरिक्त नहीं है इसमें भी नाम रूपात्मक ही है सारा जगत तो नाम रूपात्मक है ना? तो जगत का ही एक अंश है ये शरीर भी भूतों का कार्य है ना कार्यकरण स्थूल भूतों का कार्य है कार्य शब्दी तो स्थूल शरीर सूक्ष्म भूतों का परिणाम है सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत तथा सूक्ष्म भूत भी नाम रूप ही है यानी शब्दादि ही है इसलिए शरीर भी अध्यात्मिक शब्दादि रूप ही है और भौतिक शब्दादि रूप है अधिभूतात्मक तीन प्रकार का जगह तो होता न अधिभूत अधिदेव अध्यात्म तो अध्यात्म शब्दादि रूप है ये कार्यक्रम संघात इसलिए कहते हैं कि शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात्नी जैसे अधिभूत शब्दादियों में शब्दादित्व है ऐसे कार्यक्रम संघात में भी अध्यात्म शब्दादित्व है शब्दत्वादि समान है अविशेष कार्य समान है तो बाह्य शब्दादि में शब्दादित्व होने से जैसे प्रकाशकत्व तो नहीं है अवभाषकत्व तो नहीं है विज्ञातृत्व तो नहीं है ऐसे अध्यात्म शब्दादि रूप जो कार्यक्रम संघात है इसमें भी शब्दादित्व समान होने से विज्ञातृत्व नहीं होगा विज्ञातृत्व मानना अयुक्त होगा युक्त नहीं होगा एक हेतु दूसरा हेतु है विज्ञत्व अविशेषाच्य तो जैसे बाह्य शब्दादि विज्ञय हैं यानी दृश्य हैं अवभास्य हैं ऐसे ये आध्यात्मिक शब्दादि रूप कार्यक्रम संघात भी विज्ञय हैं यानी दृश्य हैं स्थूल शरीर तो बाह्य इंद्रियादि से ही ग्राह्य हैं और सूक्ष्मशरीर साक्षी वेद्य हैं इसलिए इनमें भी वेद्यत्व एक जैसा है जैसे बाह्य शब्दादि में वेद्यव है यानी दृश्यत्व है ऐसे कार्यक्रम संघात में भी दृश्यत्व समान होने से क्या होगा कि विज्ञात तो नहीं होगा जो वेद्य होगा वह वेदता नहीं होगा विज्ञाता नहीं होगा। इनमें विज्ञातृत्व इसलिए नहीं होगा कार्यक्रम संघातो में कि वे वेद्य है तो इस प्रकार इन दो हेतुओं से ये बताया गया कि देहादी दि संघात्यापी विज्ञातृत्व न युक्तम देहादी संघात्यापी में जो अपी है ये बाह्य अधिभूत शब्दादि में को दृष्टांत के रूप से दिखाने के लिए है कि जैसे बाह्य शब्दादि में शब्दादित्व होने से तथा वेद्यव होने से विज्ञात तो नहीं ऐसे देहादि संघात में भी शब्दादित्व होने से तथा वेद्यत्व होने से विज्ञातृत्व तो नहीं होगा यह अर्थ निकलेगा अब ये यहाँ पर जो एक अनुमान बताया गया इस अनुमान को टीकाकार बता रहे हैं का शब्दादयो न स्वात्म अन्य विजानीयु शब्दादित्वात् दृश्यवाच्च बाह्यवत यह अनुमान है इसमें दैहिक शब्दादि यानी आध्यात्मिक शब्दादि वो हो गए कार्यकरण संगत दैहिक शब्दादि कहो या कार्यक्रम संघात कहो एक ही अर्थ है दहिक यानि आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक शब्दादि वो कौन है कार्यक्रम संघात ये पक्ष हैं और न स्वात्मा अन्य विजानीयू का मतलब स्व विषयक तथा अन्य विषयक विज्ञातृत्व का अभाव ये साध्य है न बीजानीयू अर्थे इनमें स्विषयक विज्ञातृत्व तथा अन्य विषयक विज्ञातृत्व नहीं है किसमें दैहिक शब्दादि में यानी कार्यकरण संघात में, में विज्ञातृत्व का अभाव है विज्ञातृत्व नहीं है क्यों तो कहते शब्दादित्व ये भी शब्दादि रूप होने से तथा दृश्य होने से कैसे तो कहते बाह्यवत अधिभूत तो शब्दादि के तरह यह अनुमान हुआ इस अनुमान में आ, उल्टा नहीं हो सकता शब्दादि रूप होने पर भी दृश्य होने पर भी विज्ञात मान लिया जाए ऐसा नहीं हो सकता ऐसा मानने में जो बाधक है विरोधी है उसे बता रहे हैं यदि इत्यादि से भाष्यकार भगवान इसलिए यदि इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में कि विपक्षे बाधकम आहो विपक्षे विपक्ष सप्तमी है क्ष पर एकार की मात्रा है टीका में विपक्षे ये एकार की मात्रा इसमें अस्पष्ट है यानी विपरीत मान्य पर अने ये कार्यक्रम संघात शब्दादिप होने पर भी विज्ञाता होगा ऐसा मानने पर जो बाधक होता है दोष आता है वो दोष बता रहे हैं यदि ही देहादिघा तो रूपाध्यात्मक सन रूपादीन बाह्या अपि रूपादयो स्व स्व रूपच विजानी ये आपत्ति आएगी दृष्ट विरोध होगा कहते हैं देहादि संघात रूपाद्यात्मक होकर के भी यानी रूप होता हुआ भी यदि विजानियात यानी उसमें विज्ञात मानेंगे रूप होता हुआ भी विज्ञाता है कार्यकरण संघात ऐसा यदि मानेंगे तो फिर बाह्य जो अधिभूत शब्दादि हैं उनमें भी शब्दादित्व होने पर भी विज्ञातित्व मानने की आपत्ति आएगी जो ये पूर्व पक्षी को अभीष्ट नहीं है शब्दादि विषयों को विज्ञाता मानना ये अनिष्टापत्ति आएगी इसलिए अनिष्टापत्ति को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि बाह्य शब्दादि के तरह आध्यात्मिक शब्दादि रूप कार्यक्रम संघात भी विज्ञाता नहीं है उसमें विज्ञात नहीं है न च ये तद ये तद बाह्य शब्दादि में विज्ञातृत्व है नहीं ये पूर्व पक्षी भी मानते हैं तो फिर आध्यात्मिक शब्दादि में भी विज्ञातृत्व तो नहीं माना जा सकता आध्यात्मिक शब्द आदि कार्यक्रम समझा तस्मा देहादिलक्षणी एनवेदिव्यतिरिकन एव विज्ञान स्वभाव आत्मना विजातिलोक इसलिए मानना पड़ेगा कि दिहादी रूप जो आध्यात्मिक शब्दादि हैं इनका भी ज्ञान हो रहा है वो किससे होगा इन्हीं से नहीं होगा ये तो विज्ञा कोटि में आ गए विज्ञाता इनसे भिन्न होगा तो इनसे भिन्न जो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा है उसी से देहादि रूप जो शब्दादि हैं आध्यात्मिक इनको लोकह विजाना दी ऐसा लगाना देहादि वेत्रिक ये तेन का अर्थ कर दिया देहादि वेत्रिक देहादिवेतिरिक्तेन विज्ञान आत्मना आत्मनाती लोक देहादि को देहादि से विलक्षण चेतन से जाना जा रहा इसे समझाने के लिए दृष्टान्त है यथा ये लोहो दहति सो अग्नि इति तद्वत् तो अग्नि क्या है तो अग्नि को समझाने के लिए जिसने कभी अग्नि देखा नहीं और यह मालूम है कि लोहा जलाता नहीं है ऐसा एक व्यक्ति है और उसको गरम लोहा पकड़ा दिया हाथ जल गया तो कहा इसमें अग्नि कौन है तो अग्नि को देखा नहीं है जिसने उसे समझाएगा अग्नि को जानने वाला कि ये न लोहो दहती तो जिसके सन्निधि से जिसके तादात्म्य से लोहा जला रहा वह है वह अग्नि है स्वतः लोहा जिस अपने से विलक्षण के सन्निधि में दहाग बन जाता है वो अग्नि है ऐसे अग्नि का ज्ञान लोहे से विलक्षण तय हो जाता है ना? ऐसे ही कहते तद्वत ये शब्दादि विषयों को ये आध्यात्मिक शब्दादि जो कार्यक्रम संजात है इनको भी और बाह्य शब्दादि विषयों को भी लोग जान रहे हैं और ये आध्यात्मिक कार्यक्रम शब्दादि भी कार्यक्रम संघात भौतिक होने से जड़ है उनमें विज्ञातृत्व तो हो नहीं सकता और जान रहे तब भी तो मानना पड़ेगा इस कार्यक्रम संघात से विलक्षण नित्य विज्ञान स्वरूप स्वरूपतः जिसमें विज्ञातृत्व हैं स्वतः विज्ञातृत्व जिसमें हैं ऐसे चेतन आत्मा के सन्निधि से कार्यक्रम संघात भी विज्ञाता जैसा प्रतीत होता है विज्ञातृत्व धर्म से रहित कार्यक्रम संघात विज्ञाता सा मूढ़ को प्रतीत हो रहा है जिस कार्यक्रम संघात से विलक्षण चेतन आत्मा की सन्निधि से वह आत्मा हैं नित्य विज्ञ विज्ञात स्वरूप ऐसा ज्ञान होगा तो आत्मनोविज्ञेयम अब किम अत्र परिशिष्यते इसकी व्याख्या है कि आत्मनो अविज्ञेयम ये अवखंड का चिन्ह होना चाहिए आत्मनो और विज्ञेयम के बीच में इसमें नहीं है तो आत्मनो अविज्ञेयम किम अत्र यानी अस्मिन लोके परिशिष्यती संसार में ऐसी कौन सी वस्तु हैं जो चेतन आत्मा से अज्ञात हो चेतन आत्मा की दृश्य न बनती हो किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से उत्तर मिलेगा ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं न किंचित परिशिष्यते ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो आत्मा से जानी न जाती हो सर्व तु आत्मना विज्ञेय सब कुछ आत्मा से जाना जा रहा है आत्मा से अज्ञात कुछ भी नहीं है यश आत्मनु अभिज्ञेय न किंचित परिशिष्यते स आत्मा सर्वज्ञ तो जिस आत्मा का संसार का कोई भी पदार्थ अज्ञात नहीं है जिस आत्मा को ज्ञात ही है सब कुछ वह सर्वज्ञ है एक तई तत् तो तत्तद तो तत्ने तत्थ करते हैं किंत तो कहते हैं यत नचिकेतसा पृष्ठ नचिकेताने ने प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से पूछा और देवादिभि विचिकित्सम देवादी को भी संशय हुआ और फिर प्रजापति से आत्म जिसके विषय में यथार्थ निर्णय प्राप्त कर लिया जो अन्यत्र धर्मादि इत्यादि से धर्मादि से विलक्षण कहा गया धर्मादिभ्यो अन्ष्णो परम पदम यस्मा परम नास्थी तद्वा यह तो जो विष्णु का परम पद है जिससे भिन्न दूसरा यानी अभ्यंतर कोई नहीं है आ, वही यह साक्षात अपरोक्ष आत्मा है चेतना आत्मा है जिससे सब लोग देहादि तथा बाह्य शब्द आदि को जानते हैं बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे